गर्ग संहिता के अनुसार इस रहस्य को खोलते हैं गर्ग संहिता का कांड कान के अत्याचार से सारे देवता बड़े परेशान भूमि भी परेशान भूमि रो रही है भूमि गाय का रूप लेकर जो है ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी से भूमि का दुख सहा नहीं गया तो सारे देवों को लेकर ब्रह्मा जी गए शीर सागर शीर सागर पर पुरुष सूत्रों के मंत्रों का उच्चारण किया बोले प्रभु हम संस के अत्याचार से बड़े भयभीत हैं आप संस की लीला को समाप्त कीजिए भगवान ने कहा बात सुनिए इस संस को विष्णु को नहीं मानता मैं नहीं मानता कं इससे पहले था, देवासु संग्राम में ये भी मारा गया था शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से इन्हें भी जीवित कर दिया था और इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी को कहा मुझे अमर बना दो ब्रह्मा जी ने कहा हम अमर को तुम्हें नहीं बना सकते बोले ठीक है मेरी किसी से मृत्यु न हो यहाँ तक जीशु तत्व से मेरी मृत्यु न बोले तथा यही डालने में कौन बनकर आ गया कंस बनकर आ गया कंस सुख नहीं था बहुत शक्तिशाली था तो भगवान ने हम सब गोलुक धाम सोच गोलुक वृंदावन तो कैसे गए गोलुक वृंदावन जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और वामन अवतार लेकर सबसे पहले भगवान ने पाताल अतल अकल सूकल सात लोग नीचे के नापे भूर वहा सुहा जन महा तप तक सात लोग भगवान ने ऊपर के लाते भगवान के अंगूठे ब्रह्मांड में छिद्र हो गया और उस ब्रह्मांड से पानी आया जो गंगा प्रकट है तो उसी ही छिद्र से जो है था था था था उसी ही क्षेत्र से जो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड में छिद्र हुआ था उसी छिद्र से भगवान श्री नारायण जो है विष्णु जो है सारे देवों को लेकर पृथ्वी को लेकर कहाँ गए ऊपर गए उसी क्षेत्र से दूसरे ब्रह्मांड में गए करोड़ योजन ऊपर एक योजन कितना है? 12 किलोमीटर तो करोड़ योजन ऊपर चलेगा। आगे उन्हें सात आठ नगर मिले कितने नगर के ऊपर आठ नगर महाराज जब करोड़ों ऊपर गए योजन ऊपर गए तो देवता लोग नीचे देख रहे हैं तो कलिम्ब फल कलिम्ब फल किसे कहते हैं तरबूज लाल होता है तरबूज अंदर से लाल ऊपर से हरा होता है ऐसे कलिम्ब फल की तरह गोले नीचे बिखरे हुए थे इतने सारे गोले ब्रह्मा जी ने पूछ लिया जय जय प्रभु आपकी नीचे क्या अरे भगवान ने कहा ब्रह्मांड नहीं 50-50 करोड़ योजन के जो ब्रह्मांड है नो तरबूज की तरह नीचे तैर रहे हैं, इतने छोटे छोटे नजर आ रहे थे बोले भाई ये क्या है भगवान विष्णु ने का ब्रह्मांड है हम भी नीचे से आएंगे? अच्छा आगे बढ़े रत्नगर मिले, वही ऊपर एक नदी बहती थी चारों नगर में, चारो में। जिसका नाम था गिरजा नगर तो गिरिजा नदी कौन है यमुना मैया वृन्दावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी यमुना मैं बोलो यमुना मैया की यमुना जी ऊपर है नीचे नहीं ऊपर होती है गिरिजा नदी यमुना में उस नगरी के चारों ओर बहती है उस नदी के बीचों बीच भीछ। राम उस नदी के बीसों बीच श्री शेष महाराज जी विराजमान कौन है जैसे। श्री शेष महाराज जी विराजमान और शेष महाराज जी की गोद के अंदर बोलो श्री गौलुक धाम की जय श्री गौलुक वृंदावन शेष जी की गोद में अब ये सारे देव लोग आगे बढ़े तो आगे भगवान श्री कृष्ण के पारसाद आए हाथ तो में बंसी के लिए तब दो हाथ मारे जय जय प्रभु कहा जा रहे गोलू बारी का दर्शन करने के लिए बोले आपका स्वागत है गोलू आइए जैसे ही वहाँ से तो निकल गए लेकिन आगे जो थी तब गोपिया हाथ तो में छड़ी नहीं जो खास गोपी जो भगवान को पैगाम दे उसका नाम था सत्य चंद्र नाम की सचिव ने कहा आप सब लोग कहाँ जा रहे हो बोले हम तो गोलू बिहारी जी का दर्शन करने के लिए बोले कहाँ से ब्रह्मा जी को अरे हम नीचे से आए तो सत्य सुंद्रा नाम के शकीन है कहाँ नीचे से आए नीचे तो बहुत सारे लोग हैं आप कुछ लोग से आए ब्रह्मा जी को तो परेशान होगा बोले ये तो कह रही बहुत सारे लोग है नीचे अब हम कौन से लोग से हमें तो यही पता कि हम किसी लोग में रहते हैं और वहाँ से आ गए किसी बड़े आदमी से जब मिलना होता है तो वो आपको आईडी कार्ड जमाना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा एड्रेस आपका लिखना पड़ेगा कांटेक्ट नंबर तब आप मिलोगे। ये कुछ बड़े लोग वो भगवान गोलू बिहारी दिए तो उनसे किसी को मिल सकता आसानी से, से? चंद्रा नाम की सजेना का क्षमा करना आप अंदर नहीं जाए भगवान विष्णु बोलो ऐसी बोले बड़े शक्ति सुंद्रा सिखी जहाँ गोलू बिहारी जी ने कृष्णिकर्भ अवतार धारण किया हम वहाँ के लोकपाल आदि देवता ये ब्रह्मा जी पैदा करने वाले मैं विष्णु पालन करने वाला ये शिव जी संघार करने वाला ये इंद्र देव है ये अग्नि देव है ये वायु देव है ये सूर्य देव है तो अब उसी ब्रह्मांड के है जहाँ बिहारी जी ने श्री कृष्णिकर्भ अवतार धारण किया अब महाराज छठ चंद्रा का ठीक है आप रुके हैं आते छठ चंद्रा नाम की सखी गई डोलू बिहारी जी की बगल में श्री राधा रानी विराजमान है बोलो श्रीमती राधा रानी की जय छठ नाम की सखीने का जय हो प्रभु गोलू बिहारी जी की आपकी जय हो प्रभु कुछ लोकपाल आदि देवता आपके दर्शन करने के जहाँ आपने प्रश्निकर अवतार धारण किया था प्रभु ये वही के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता है अरे भगवान ने कहा सत्य चंद्रा सखी उसे आने देव उन्हें आने दी गई अब तो सारे देवताओं को सत्य नाम की सखी ने नमस्कार किया बोले गोलूक प्यारी जी की आज्ञा मिल गई है अब आप उनका दर्शन कर दर सकते आपका स्वागत है गोलूक वृंदावन जैसे ही देवतागण श्री गौरू बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए उस समय श्री नरसिंह देव भगवान आ हैं गरज कर रहे नरसिंह जी किसी गोले को से क्योंकि अनेकों ब्रह्मा ने मिलते तो कहीं से नरसिंह लीला कर आया नरसिंहदेव जी गरज करते हुए श्री गौरू बिहारी जी में ही समाध वामन देव जी का धर्म किए हुए कमंडल धर्म किए हुए नमन करते हुए वामन देव जी भी श्री गोलू बिहारी जी में समाला कही भगवान कपिला अवतार लेकर आ रहे हैं वो भी श्री कृष्ण गोलू बिहारी जी में समाला लक्ष्मी नारायण जी आये गरुड़ के ऊपर वो भी गरुड़ के सहित श्री गोलूक बिहारी जी ने समाला कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे अब महाराज हुआ ये सीता राम चंद्र जी भी आ गया ये भी गरुड़ के ऊपर है ये भी अंदर समझ इस गीता में भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे क्या आदित्य नाम आ विष्णु क्या आदित्य के पुत्र में विष्णु है तो बोलते रुद्रा नाम शिवम, हम रुद्रो में शिव है शिव उनके हल से अकेले का अर्थ है और ये भी कहा भगवान ने है की हथियार चलाने वालों में राम भी नहीं कपिल भी नहीं क्यों कहा भगवान ने है? है तो बोल रहे ने जो और यहाँ साबित करके कर दिखा दिया कि जितने भी जो अवतार है वो मुझसे ही निकलते हैं मुझसे ही लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है वो अवतारी है अकेले तो का अर्थ नहीं हमें शिक्षा लेनी चाहिए उस समय सब देवताओं ने बोलिए गौलू बिहारी भगवान की जय श्री गौलू बिहारी की की जेजे करने लगे बोले प्रभु हम संख के अत्याचार से बड़े भयभीत हैं इसलिए आप आप कुछ कीजिए भगवान ने कहा ठीक है आप चिंता ना करें हम जो नीचे अवतार ला गया और आप भी अपने अपने हंसों से अवतार ला लिया हमारे एक उपनिषद है जिसका नाम है कृष्ण उपनिषद कृष्ण उपनिषद में तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन का खटमल बना दीजिए वृंदावन की लता बना दीजिए वृंदावन की धूल बना दीजिए अरे मच्छर भी बना दे तो कुछ नहीं होगा और हमें कहाँ वाज दे वृंदावन में वाज दीजिए वही कृष्ण उपनिषद में लिखा है की भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बंशी है वो वंशी हर हर महादेव महा की ये महादेवी ही भगवान श्री कृष्ण की बंसी बने और जो भगवान छड़ी हाथ में रखते थे वो ब्रह्मा जी है और जो मधुमंगल मंगल आदि जो भगवान के सका यह कौन है बोले विष्णु तत्व है विष्णु ने अपने हंसों से इनको पैदा किया है ये श्री कृष्ण है महाराज जिनके विषय में यहाँ बताया जा भगवान ने गीता में के भी आठ में बहु नाम जन्म मुझे भगवान के रूप में कोई नहीं जान सकता जल्दी करके उसे बहुत जन्म लगेगा और बहुत जन्मों के बाद जिसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान हूँ दूसरे को क्यूँके भगवान चाहते ही दूसरों तो को पता लगे इसलिए वो समझ ही नहीं वो कुछ पटाने की बातें करो क्यूँ क्यूँकी उन्हें भी बहुत समय लगेगा तो इस तरह से कृष्ण स्वयं को उन्हें भगवान भगवान ने कहा अपने हंसों से अवतार लिया मथुरा में गोकुल में वृंदावन में द्वारिका में अवतार लिया अब भगवान ने राजा रानी से कहा श्रीजू हम तो जा रहे हैं राजा रानी ने ठाकुर जी के पतन लिया रोने लगे बोले मैं एक क्षण आपको बिना नहीं रह सकती आप मुझे छोड़कर जा रहे भगवान ने कहा क्यों कौन जा रहा हम तो तुम्हें भी लेकर कर च तुम भी आओगे बोले मैं तो नहीं जाऊंगी मैं क्यूँ नहीं जाऊंगी बोले गोलूक गारी जी मैं तो वहीं जाऊंगी जहां वृंदावन हो जहां नमना हो जहां गोवर्धन हो तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करती हो ये है ना हमारा वृंदावन किसी को नीचे लेकर जाएंगे। तो जो गोलूक वृंदावन घाम है ना भगवान का ऊपर चौरासी कोस की भूमि नीचे लेकर आये भगवान सात कोस इक्कीस किलोमीटर होता है चौरासी कोस कितना होता है उसका आप हिसाब लगा देना तो वो गोलू वृंदावन धाम से भगवान चौरासी कोस की भूमि नीचे लेकर आये ये वृंदावन की आम धाम नहीं है चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लोक एक समय काशी काशी जो है प्रयागराज को प्रयागराज जो था उन्हें घमंड हो दो प्रयागराज जी कहते हैं, हम तीर्थ राज प्रयाग है सब से मुझे नमस्कार करने आते वृंदावन क्यों नहीं आते प्रयागराज पकड़े वृंदावन को भैया वृंदावन वृंदावन आवने का बाद सुनो प्रयाग जी हमने तुम्हें सबका राजा बनाया पर वृंदावन का राजा हमने तुमको नहीं बनाया वृंदावन के एक ही राजा है हमें हमने तुम्हें संसार में तुम्हारी कीर्ति कर दी है अब तुम्हारी कीर्ति सब धामों में कर दी तो क्या तुम हम पर भी रोक देना जमाओगे ये है वृंदावन धाम बोलते न चारो धाम होते निरा ला ब्रज धाम ये दर्शन कर लो जी दर्शन कर लो मरन कर लो वन कर लो जी यह सारा यह मथुरा नगरिया यहाँ जन में सगरिया कहने का अर्थ है कि आ, आप सब लोग बहुत खुश नसीद ए, हमारे विजय दास जी बहुत अच्छे ब्रिजवासी ब्रिज में बहुत अच्छा इन्होंने समय गुजारा बड़ा भजन किया वृंदावन में और जगन्नाथपुरी जी का भी इन्होंने दर्शन किया और बड़े ऊंच कोटि के महापुरुषों का प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया, तो हम बहुत खुश नसीब है क्यूँकी दसवा स्तन हमारा आज आरंभ हुआ और दसवा स्तन में ऐसे भगवान के भक्त का आना तो बड़ा शुभ बताया गया है बहुत अच्छा बताया जायेगा तो हम बहुत भाग्यशाली है प्रभु ने ब्रज में बहुत अच्छा समय गुजारा बड़ा आनंद लिया प्रभु ने तो ये ब्रज धाम है और प्रभु को पता है की ब्रज में कितना आनंद आता है जो बृंदावन में है न गए उन्हें पता लगता है राधा मोही स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म दी हो मोहे श्री वृंदावन हो अच्छा वृंदावन में एक खासियत है हमारे साथ घट चुका है एक दो मर्दा आपने जा वृंदावन में कपट किया राधा रानी आपको वहां से भगाएगी आधी रात को भगा देगी वहां से ऐसा मर्दी सच्ची घटना होगी हमारी कपट नहीं करना है वृंदावन कोई बोले कितना गंदा तालाब है कितना गंदा तीरथ है वास्तव में तो दिव्य वृंदावन का दर्शन तो दिव्य महापुरुष ही करते हैं हमें तो वहाँ गांव कोटी नजर आएगा और जो ऊंच कोटी के महात्मा होता उनको होते है उनको दिव्य दर्शन होते श्री धाम वृंदावन के बोलो भक्त भगवान की जय तो तो है, है। तो भगवान ने जो है चौरासी को भूमि भगवान गोलुक धाम ऐसी नीचे लेकर आया श्री गोवर्धन महाराज जी को राधा राजी के लिए ऊपर है वृंदावन ऊपर से नीचे लेकर आए और जो यमुना जी ऊपर बहती थी नदी वो तो यमुना जी को भी नीचे लेकर आए भगवान अब जो श्री ने कह दिया हमने तैयार होने के लिए राधे राजा इस तरह से भगवान जो श्री राम वृंदावन को नीचे लेकर आए आइए अब भगवान के अवतार में प्रवेश हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे भगवान श्री कृष्ण का अवतार का जो विस्तार जो किया है ना दिल न कर गर्ग संहिता में किया है भागवत माँ प्राण के दसवें के तीसरे अध्याय में श्लोक एक से पाँच तक बताया लेकिन इतना विस्तार न भागवत में लिखा है रोहिणी नक्षत्र था अश्वनी तारा था सूर्य चंद्रमा ये सारे नक्षत्र जो शांत थे इतना वर्णन कौन सा दिन था क्या था इतना खुलासा भागवत में नहीं है लेकिन गर्ग संहिता में जो है बड़ा खुलासा दिया गर्ग संहिता के गौल उपकांड के अध्याय ग्यारह में लिखा है भादो मास कौन सा महीना था श्रावण के बाद आता न भादव मास भादव मास का मास का महीना पक्ष का, कौन सा पक्ष का? कृष्ण पक्षपथा रोहिणी नक्षत्र था ये तो बात भागवत में भी लिखी है रोहिणी नक्षत्र था हर्षण योग था कौन सा योग था हर्षण वृषभ लगन में थे भगवान की कुंडली में और अष्टमी तिथि थी चांद आठ तारीख थी आधी रात का समय था और बुधवार का दिन था और भगवान कंस के कारागर में अवतारित हो गए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय कंस को कारागर जहाँ लियो हरि अवतार बोले महाराज धन्य कंस का कारागर जगतनाथ भगवान श्री हरि आए महाराज उस वक्त जो है भगवान ने योग माया के द्वारा जितने पेरेदार था सब कुछ दिया वसुदेव देवसी की हथकनिया बनी वो है, लेकिन जो भगवान प्रकट हुए वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए चार हाथ वाले भगवान ने योग निंद्रा में कर दिया योग निंद्रा में तो कैसे जाते हैं? ऐसा हमारी माँ के साथ एक मर्तबा घटित हुआ कि जब हमारा मंदिर मनने वाला था तो हमने कुछ मंदिर का सामान सीमट बजरी आदि ऊपर चढ़ाई तो दूसरे दिन होली का उत्सव जैसे तो हमारी माँ बताती है कि मेरी ऐसी आंखें खुली है मैं देख रही हूँ और मैं ख्वाब में चली गई आखे बंद करके लोग जाते न लेकिन आंखें खुलकर भी जाते हैं के अंदर वो तो योग माया में भगवान लेकर चले जाते हैं तो ऐसी आंखें खुली है और शोर मचा हुआ महाप्रभु आए महाप्रभु आए महाप्रभु है चेतन महाप्रभु है चेतनय महाप्रभु है मेरी ने पूछ लिया चेतनय महाप्रभु है कौन तो सबसे ऊंचे थे भगवान और गोरे रंग से जबकि पूरा पूरा चरित्र भी सही बताया उन्होंने और दूर थे क्यूँकि सन्यासी है दूर थे से तो बोले हमें तो जो है महाप्रभु को कहा आप आइए मेरा पुत्र बेटा है जो किसी कार्य से क्या वो आता होगा बैठे महाप्रभु बैठे उसके बाद जो है उन्होंने ऐसा देखा की नीचे मोहल्ले में सशंस करे एक तरफ वैष्णव बैठे और एक तरफ जो आम भजनी लोगों होते हैं वो बैठे और महाप्रभु वहां नहीं गए भजनो भजनियों के पास नहीं गए जो वैष्णव जितने वैष्णव थे उनके पास वो चले हम हाँ हमारी माता जी उनको स्टोरी सुना रही है या हमसे भेद करते हैं ये हमको पूजा पाठ नहीं करने देते हमसे लड़ते रहते ये पूरी कथाएं सुना रही है फिर महाप्रभु को बोला आप बैठे मैं अपने पुत्र को लेकर आती हूँ इसलिए महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए सपना भी अंतर ध्यान इतने में कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम अब हुआ क्या जब मैं नीचे आया सुबह लोग चीतने व प्रभु को चित्र भगवान ये बहुत पुरानी बात है जब मंदिर बन रहा था ऐसा एस, होता है यहाँ पर वसुदेवी वसुदेव देव की जागरण उठे हुए लेकिन लोग निंद्रा में चले गए आपके हाँ अंदर है वो उन्हें उनकी बुद्धि काम नहीं करी थी ऐसा भगवान उनको लेकर चले जाते मतलब वो सोए भी है तो उठे भी है और खोए बेसुध हो जाते हैं ऐसा मैंने ऐसा हुआ तो मैंने आपको बताया ऐसा होता है भगवान ने कहा मैया बाबा आपने हमारा भजन किया जब आप मैया प्रशनी गर्भ थी माँ प्रश्नी थी और आप सुतपा थे, उस वक्त क्या नाम था बाबा का सुतपा आपने मेरा तप किया क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आपका बेटा मैं मैंने जब आपको दर्शन दिया तो आपने भाव आकर भाव में आकर क्या कह दिया आप हमारे बेटा बन जाए आप हमारे बेटा बन जाए आप हमारे बेटा बन जाए आपने तीन मरतबा कह दिया और हमने भी कह दिया तस्तुस्तु तो हमने भी कह दिया इसलिए श्री विश्वनाथ छत्रवती ठाकुर जी हमारे कहते हैं कि सुतपा और प्रश्न गर्भ के यहाँ भगवान जब अवतारित हुए तो भगवान का नाम था प्रश्न गर्भ और ये नीला त्रेता युक्ति हमारे आचार्य बताते हैं उसके बाद भगवान ने कहा कि आप कस्तव ऋषि बने मैया आप आदित्य बने माता आदिति बनी और मैंने आपके यहाँ वामन अवतार किया और ये बात वामन पुराण के अठाईसवे अध्याय में भी लिखी है और भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते आदित्या महान विष्णु आदित्य के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ तो भगवान वामन बने अब आप वसुदेव जी देव की बनकर आए और मैं पुनः आपके यहाँ अवतार मैंने ले दी लेकिन अब आप मेरी बाल लीलाओं का आनंद नहीं देख सकोगे क्यूँकी इसके लिए श्री नंद बाबा और यशोदा मंडिया ने भी मेरा भजन किया है कि उन्होंने मेरा भजन किया उन्होंने कहा कि आप हमारे बेटा बन जाइए पर हमने कहा देखो हम आपको बेटा तो नहीं बन सकते क्योंकि ये तो हमने वचन वसुदेव देव जी को दे दिया है हम तुम्हें तुम्हारा भी भजन बड़ा उत्तम है हम तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे तो हमने उनसे कहा की आप हमारी बाल लीलाओं का आनंद लीजिए क्यूँकी नंद बाबा और यशोदा मैया जो थे नंद बाबा जो थे वो द्रोण नाम के वस्तु थे और माता जो थी यशोदा वो धारा दे, धारा देवी जब इन्होंने भजन किया था तो उस वक्त भगवान ने कहा कि हम आपके यहाँ आप बाल विवाओ का आनंद लेंगे इसलिए बाबा आज हमें गोकुल से मथुरा में लेकर चले गए इनको कैसे लेकर जाएंगे विशाल शरीर कैसे उठाएंगे कैसे लेकर जाएगा मानव देव की मैया ने कह दिया अब हमारे क्या छोरा हो बोले हाँ बोले छोरा कम पिताजी दादा नजर आ गए बच्चे के तो दो हाथ होते तुम्हारे तो चार चार हाथ है बच्चा तो छोटा होता है तुम तो इतने बड़े हो अरे बच्चा तो बगैर कपड़ों के होता है तो हमने तो इतने सारे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहना हैं इसलिए ऐसे को कहां लेकर जाएंगे छोटे हो जाइए तो हमारे आचार्य कहते ये श्री करुणा दक्षा विष्णु करुणा दक्षा विष्णु की जय तो भगवान करुणा दक्षा विष्णु से निकले बाल गोपाल के गोपाल की जय इस तरह से भगवान ने कह दिया था कि मुझे मथुरा से गोकुल में लेकर जाना और वहाँ पर जो है यशोदा किया एक कन्या उसे लेकर तुम गोकुल से मथुरा आ जाए भगवान को धरा